स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश शिवा शिवावतार स्वामी विवेकानंद सर्प काल एवं नाश का प्रतीक सर्प भगवान शिव का आभूषण है शिव निर्गुण निराकार होने के कारण कालातीत हैं और श्रंहार के देवता होने के फलस्वरूप मृत्युंजय हैं स्वामी विवेकानंद ने भी अमरनाथ में इच्छा मृत्यु का वर पाकर काल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी बाल्यकाल में ध्यान का खेल खेलते समय जब वे सचमुच ध्यानस्थ हो गए थे तो अचानक उनके अनजाने में एक सर्प उनके निकट आ गया था क्या वह अपने आराध्य देव को पहचानकर उनके पास आया था कौन जाने डमरू डमरू नाद शब्द का प्रतीक है भगवान शिव जो संदेश या उपदेश संसार को देना चाहते हैं इसी के माध्यम से देते हैं संस्कृत व्याकरण के आधार महेश्वर सूत्रों का उद्भव इस डमरू से ही हुआ था स्वामी जी ने भी एक नाद किया था अभय वाणी का अभिर भी ओंकार नादित डिंग भगवान शिव के डमरू नाश से दुष्ट जनों का हृदय भय से संतप्त हो जाता था इसी प्रकार स्वामी जी के वीर गर्जन से जहां उनके विदेशी कट्टरवादी ईसाई प्रतिद्वंदी भयग्रस्त हो गए थे वहीं कोलंबो में अल्मोड़ा तक किए गए उनके सिंहनाश से भारतवासियों का भय दूर होकर उनमें साहस का संचार हुआ था त्रिशूल त्रिशूल संघार का प्रतीक है जिससे भगवान शिव ने दक्ष का सिर काटा था दक्ष कर्मकांडी, पाखंडी अहंकारी पुरोहितों का प्रतीक है स्वामी जी पुरोहितों एवं पंडों को कट्टर विरोधी थे त्रिशूल की तीन नोकों को काम क्रोध एवं लोभ इन आंतरिक दोषों के नाशक के रूप में भी लिया जा सकता है स्वामी जी के पापनाशक दोष नाशक रूप का स्मरण करते हुए उनके शिष्य शरत चंद्र ने उन्हें अघ दल विदलन दक्षम कहा है वस्तुतः स्वामी जी का ध्यान एवं उनके साहित्य का पाठ समस्त दोषों को विदुरित करता है नीलकंठ भगवान शिव के कंठ में शोभित गरल उनकी परम कृपालुता का परिचायक है समुद्र मंथन के समय जब गरल निकलकर कर सबको भस्म करने लगा तब भगवान शंकर ने जगत कल्याण के लिए उसे सहज ही में पी लिया दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहना स्वामी जी का जीवन व्रत था यहाँ तक कि दूसरों के लिए अत्यधिक परिश्रम के फल स्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई वे दीन दुखी दरिद्रों के कल्याण के लिए बार बार जन्म लेकर दुख सहन करने को तत्पर थे इसके अतिरिक्त बाह्य स्थूल दृष्टि से भी जिस अपवित्र अन्न को अन्य साधक एवं श्री राम कृष्ण के अन्य शिष्य खाकर नहीं पचा पाते थे उस आध्यात्मिक दृष्टि से विषम में विषम भोजन को स्वामी जी निर्विकार रूप से आत्मसात कर पाते थे गंगा गंगा ज्ञान की प्रतीक है ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा आदि ज्ञान से लौकिक ज्ञान नहीं समझना चाहिए वास्तविक ज्ञान चरम ज्ञान तो परा विद्या है जिसके द्वारा ब्रह्मात्मयकत्व तो बोध हो श्री रामकृष्ण के शिष्यों में स्वामी जी ही ऐसे विशुद्ध अद्वैत वेदांत के एकमात्र अधिकारी थे श्री रामकृष्ण कहते थे कि नरेंद्र में सदा ही ज्ञानाग्नि जल रही है जो सभी दोषों को तत्काल भस्मसात कर देती है गंगा पतित पावनी है और ज्ञान को भी गीता में पावन करता कहा गया है नहीं ही न सदेशम पवित्रम इह विद्यते। थे तुलसीदास जी गंगा को राम भक्ति का देवतक मानते हैं राम भगत जह सुरसरिधारा स्वामी जी बाहर ज्ञानी दिखाई देते थे लेकिन भीतर से वे परम भक्त थे अपनी भक्ति के उद्रेक को वे तीव्र ज्ञान और कर्म द्वारा दबाए रखने का प्रयत्न करते थे गंगा कर्म की भी प्रतीक है निरंतर कार्यरत है वह और स्वामी जी में भी हम ज्ञान भक्ति एवं कर्म इन तीनों की समन्वय रूपी गंगा को पाते हैं वक्र चंद्र जो अपूर्ण अथवा वक्र एवं कुटिल है जिसे कहीं आश्रय प्राप्त नहीं होता ऐसे चंद्र को आश्रय प्रदान करना शिव जी की करुणा एवं उदारता का द्योतक है स्वामी जी में यह उदारता अपनी सीमा लांघ गई है इसका श्रेष्ठतम उदाहरण उनके हाजरा महाशय के प्रति स्नेह में मिलता है श्री प्रताप चंद्र हाजरा श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रह करते थे वे कुछ वक्र बुद्धि थे अद्वैत की चर्चा करते थे पर उनको सदा स्वयं के ऋण शोधन की चिंता लगी रहती थी उनकी इस कुटिल बुद्धि के कारण श्री रामकृष्ण उन पर कृपा नहीं करते थे लेकिन स्वामी जी की उनके साथ मित्रता थी और इसीलिए उनका उद्धार भी हो गया स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण पर अंत समय में उस पर कृपा करने के लिए जोर दिया था स्मशानचारी शिवजी निवास शिव जी का निवास शमशान में भूत प्रेतों के साथ है वे चिता भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं शमशान संसार से वैराग्य का प्रतीक है एवं भस्म समस्त ऐसाओं वासनाओं के त्याग का प्रतीक स्वामी जी भी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जिस प्रकार मां काली शिव के वक्ष पर नृत्य करती है उसी प्रकार वे हमारे हृदय में करें वे लिखते हैं चूर चूर हो साध स्वार्थ सब मान हृदय हो महाश्मान नाचे उस पर श्यामा अमेरिका में कभी कभी उनके साथ विचित्र बेतुके लोगों को घूमते देखा जाता था पूछने पर स्वामी जी कहते थे कि ये मेरे भूत हैं आशुतोष भोला नाथ अल्प से संतुष्टि एवं थोड़े में प्रसन्न हो सब कुछ दे डालना जिस प्रकार शिवजी का लक्षण है उसी प्रकार वह स्वामी जी का भी गुण था एक बार एक युवक उनकी सोने की घड़ी को ललचाई दृष्टि से देख रहा था स्वामी जी ने तत्काल उसे उतारकर उस युवक को दे दिया मैसूर के महाराजा स्वामी जी को कुछ देना चाहते थे आत्मा राम स्वामी जी क्या चाहते अंत में राजा के संतोष के लिए एक हुक्का खरीदा परवर्ती काल में उन्होंने अनेक अधिकारी अनाधिकारी युवकों को मंत्र दीक्षा दी थी जब उनके अन्य साथी उनसे शिकायत करते कि आप इन लोगों के चरित्र को बिना परखे ही दीक्षा देते हैं तब स्वामी जी कहते मैं इनके चरित्र को ही नहीं भूत भविष्य सबको कहीं अच्छी तरह जानता हूँ पर कृपा किए बिना रह नहीं पाता मैं इन्हें यदि त्याग दूँ तो कौन इन्हें स्वीकार करेगा क्या यह शिवजी का लक्षण नहीं है पार्वती गणेश एवं सदानंद भगवान शंकर के परिवार के सदस्य हैं पार्वती विभिन्न आध्यात्मिक अर्थों की प्रतीक है शंकराचार्य के अनुसार आत्मा ही शिव है तथा गिरिजा मति या बुद्धि है आत्मा तव गिरिजा मति ही केण प्रषद में उमा हेमवती का उल्लेख है जिसके माध्यम से इंद्र ब्रह्म को पहचानने में सफल हुए थे वहाँ उमा को ब्रह्म विद्या माना गया है तुलसीदास जी उन्हें श्रद्धा स्वरूपिणी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों मति या बुद्धि आत्मा का सबसे निकट का आवरण है उसमें आत्मा का सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है प्रत्येक आत्मा शिव या ब्रह्म ही है लेकिन बुद्धि की मलिनता के कारण हम अपने शिव स्वरूप को पहचान नहीं पाते शिव के विशेष गुण प्रकट होने तक बुद्धि के शुद्ध न होने तक जीव शिव नहीं हो पाता पार्वती की कथा बुद्धि के इस विशुद्धिकरण की ही कथा है बुद्धि की सार्थकता श्रद्धा में परिणित होने में है सर्वप्रथम भगवती दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लेती हैं तब उनमें संशयात्मक बुद्धि है उन्हें भगवान राम के अवतारत्व के विषय में संशय होता है इस पर भगवान शिव उन्हें त्याग देते हैं दक्ष यज्ञ में शिव के अपमान के कारण अपना शरीर त्याग कर वे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण करती हैं तथा कठोर तप करके पुनः शिव जी को प्राप्त करती हैं इस पुनर्मिलन के फलस्वरूप गणेश एवं सदानंद का जन्म होता है जो देवताओं की रक्षा करते हैं